कोई विद्वान व्यक्ति भले ही वेदांत न्याय आदि शास्त्रों में पारंगत हो तथापि जब तक वो इस मिथ्या देह इंद्रियों आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता मैं भाव को नहीं त्यागता तब तक उसकी मुक्ति की कोई बात ही नहीं उठती जैसे शरीर की छाया में शरीर के प्रतिबिंब में स्वप्न में देखे हुए शरीर में और मन में कल्पना किए गए शरीर में तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं आती वैसे ही जीवित शरीर में भी आत्मबुद्धि नहीं आनी चाहिए क्योंकि देह में आत्मबुद्धि ही अशुद्ध चित्त वाले लोगों के जन्म जरा व्याधि मृत्यु आदि दुखों का कारण है अतः तुम इस देहात्म बुद्धि को यत्नपूर्वक त्याग दो इस चित्त का त्याग कर देने के बाद पुनः जन्म आदि की संभावना नहीं रहती पांच कर्मेन्द्रियों से युक्त ये प्राण ही प्राणमय कोश हुआ है इसी के भीतर से पूरित होने से अन्नमय कोश स्थूल शरीर चेतनावान होकर समस्त कार्यों में प्रवृत्त होता है ये प्राणमय कोश भी वायु का विकार है क्योंकि यह श्वास प्रश्वास के जैसे भीतर जाता और बाहर आता है उसे भला बुरा अपना पराया जरा भी नहीं समझता नित्य परतंत्र होने से ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है पांच ज्ञानेंद्रियां, श्रोत त्वचा नेत्र घ्राण तथा जिव्या और मन एक साथ मनोमय कोष कहलाते हैं ये कोश जागतिक पदार्थों में मैं और मेरा रूपी कल्याण का कारण है नाम आदि भेद करने की शक्ति से युक्त बलवान होने से पिछले प्राणमय कोश को व्याप्त करके व्यक्त होता है विभिन्न प्रकार की कामना वासनाओं रूपी ईंधन से जाजल्यमान ये मनोमय कोष रूपी अग्नि पांच ज्ञानेंद्रियों रूपी पांच हवनकर्ताओं के द्वारा पांच विषयों यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी घी आहुति की धारा से प्रचंड होकर इस जगत प्रपंच को वहन करती है अर्थात चलाती है मन के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या या अज्ञान नहीं है मन ही भवबंधन का कारणभूत अविद्या है उसके नष्ट हो जाने पर संसार का सब नष्ट हो जाता है और उसका उदय होने से समस्त विश्व प्रपंच का उदय हो जाता है विषयों के अस्तित्व से रहित स्वप्नावस्था में मन ही अपनी शक्ति से भोगता भोग आदि के रूप में समस्त संसार का सृजन करता है जागृत अवस्था भी उससे भिन्न नहीं है बल्कि वैसे ही ये सब कुछ मन का ही विलास है सुषुप्ति अर्थात प्रगाढ़ निद्रा के समान मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रह जाता ये सब का अनुभव है अतः ये संसार व्यक्ति की कल्पना मात्र है वास्तविक नहीं जिस प्रकार वायु ही आकाश में बादल को लाती है और फिर वे ही उसे हटाकर ले जाती है उसी प्रकार मन के द्वारा ही बंधन की कल्पना की जाती है और उसी के द्वारा मोक्ष की भी कल्पना की जाती है वो मन ही देह इंद्रिय तथा रूप रस आदि सारे विषयों में आसक्ति की सृष्टि करता है और जैसे रस्सी द्वारा पशु को बांधा जाता है वैसे ही इस आसक्ति के द्वारा जीव को बांधता है फिर इसके पश्चात देह आदि सारे विषयों के प्रति विष के समान विरक्ति पैदा करके इस बंधन से छुड़ा देता है अतः मन ही जीव के बंधन तथा मोक्ष का कारण है रजोगुण से मलिन हुआ मन बंधन का कारण होता है और रजोगुण तथा तमोगुण से शुद्ध हुआ मन मोक्ष का कारण बन जाता है विवेक तथा वैराग्य इन दो गुणों की वृद्धि से शुद्धता को प्राप्त होकर मन मुक्ति के लिए तैयार होता है अतः बुद्धिमान मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वो सर्वप्रथम इन्हीं दोनों गुणों को दृढ़ करने का प्रयास करे मन नाम का विशाल बाग, विषय रूपी वन भूमि में घूमता रहता है मुमुक्षु साधकों के लिए उचित है कि वे इस विषय वन में ना जाएं। ये मन जागृत अवस्था में स्थूल रूप से और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म रूप से निरंतर असंख्य विषयों की सृष्टि करता है और भोक्ता जीव के शरीर वर्ण आश्रम जाति के भेदों तथा उनके गुण क्रिया क्रिया के कारण तथा उससे प्राप्त होने वाले फलों का सृजन करता रहता है आत्मा असंग चैतन्य स्वरूप है परंतु मन उसे विमोहित भ्रमित करके देह इंद्रिय प्राण रूपी रस्सियों द्वारा बांधकर मैं और मेरा इस भाव के द्वारा सुख दुख आदि का उपभोग कराता है और स्वयं कामना संकल्प आदि कर्मों में निरंतर घुमाता रहता है अध्यास के दोष से ही पुरुष को यह जन्म मृत्युमय संसार प्राप्त होता है यह अध्यास रूपी बंधन निश्चय ही केवल मन द्वारा कल्पित है ये मन ही रजोगुण तथा तमोगुण के दोषों से युक्त होकर अविवेकी पुरुष के जन्म आदि समस्त दुखों का मूल कारण होता है इसीलिए तत्वदर्शी ज्ञानी लोग मन को ही अविद्या कहते हैं जैसे मेघों का समूह वायु के द्वारा आकाश में इधर उधर परिचालित होता है इसी प्रकार ये सारा संसार मन रूपी अविद्या के द्वारा परिचालित हो रहा है अतः मुक्ति कामी साधक को प्रयत्न पूर्वक इस मन की शुद्धि का कार्य करना चाहिए इसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति हाथ पर रखे हुए फल के समान सुलभ हो जाती है जो व्यक्ति मोक्ष के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के द्वारा समस्त इंद्रिय ग्राह सौंदर्य रूप रस गंध आदि विषयों के प्रति आसक्ति का समूल नाश और समस्त सकाम कर्मों का त्याग कर देता है और सत्य स्वरूप ब्रह्म में पूर्ण श्रद्धा के साथ शास्त्रीय या गुरुवाक्य के श्रवण मनन तथा निदिध्यासन में निष्ठावान हो जाता है इस प्रकार वो अपनी बुद्धि की रजोगुणी वृत्ति का नाश कर डालता है मनोमय कोष उत्पन्न और नष्ट होता है इसमें परिणाम परिवर्तन होता है यह दुखात्मक है यह अन्य वस्तुओं के समान एक विषय है इस कारण यह भी कदापि परमात्मा नहीं हो सकता दृष्टा कभी दृश्य के रूप में दिख नहीं सकता पांच ज्ञानेंद्रियों तथा कर्तव्य आदि वृत्तियों से युक्त बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं यही जीव के संसार जन्म मृत्यु रूपी आवागमन का कारण है चित्त शक्ति या चैतन्य के प्रतिबिंब को लेकर विद्यमान प्रकृति जड़ का विकार ज्ञान तथा क्रिया शक्ति से संपन्न ये विज्ञानमय कोश सर्वदा पूर्ण रूप से देह इंद्रियों आदि में मैं अभिमान किए रहता है ये अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश रूपी जीव अनादि काल से ही समस्त लौकिक तथा व्यवहारिक कर्मों का निर्वाहक है ये अपनी पुरानी वासनाओं के अनुसार पुण्य तथा पाप करता है और उनके फल भी भोगता है ये विभिन्न मनुष्य देव या पशु योनियों में जन्म लेकर कभी ऊर्ध गति तो कभी अधोगति को प्राप्त होता है यही जाग्रत स्वप्न आदि अवस्थाओं का अनुभव करता है और सुख दुख का भोग भी ये विज्ञानमय कोश ही करता है ये विज्ञानमय कोश देह आदि द्वारा होने वाले आश्रम विहित धर्म कर्म गुणों में ये सब मेरा ही है निरंतर ऐसा अभिमान लेकर आचरण करता रहता है परमात्मा के निकट सानिध्य के कारण ये विज्ञानमय कोश अत्यंत प्रकाशमान है इसी कारण ये इस शुद्ध आत्मा की उपाधि बन जाता है वही भ्रांति स्वयं में मैं बुद्धि आरोपित करके संसार में आवागमन करता है ये ज्योति स्वरूप विज्ञानमय कोश समस्त प्राणों कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तथा हृदय में स्फुरित होता रहता है चैतन्य स्वरूप आत्मा कूटस्थ स्थिर होते हुए भी विज्ञानमय उपाधि से युक्त होकर कर्ता भोक्ता बन जाता है स्वयं सर्वात्मक होकर भी ये आत्मा मिथ्या स्वरूप वाली बुद्धि विज्ञानमय कोष की ससीमता को ग्रहण कर लेती है फिर उसके साथ तादात्म्य अर्थात अभिन्नता के दोष से स्वयं को अपनी आत्मा से वैसे ही पृथक देखती है जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति घड़ों को मिट्टी से भिन्न देखता है ये परमात्मा अपने स्वरूप में सदा एक रूप होकर भी अपने से भिन्न उपाधि के संबंध में फलस्वरूप उसके गुणों से युक्त होकर उस उपाधि के लक्षणों को वैसे ही प्रकट करता है जैसे कि अविकारी अग्नि लौह पिंड के संयोग से उसके आकार को व्यक्त करता है शिष्य बोला ब्रह्म के कारण या किसी अन्य कारण से परमात्मा को जिस जीव भाव की प्राप्ति हुई है वो रूपी उपाधि दि मानी जाती है और अनादि वस्तु का नाश तो कभी संभव ही नहीं है अतः आत्मा का जीव भाव कल्पित हो या सत्य हो कभी दूर होने वाला नहीं है और जन्म मृत्यु रूपी संसार भी सदा बना रहेगा तो फिर हे श्री गुरु मुझे बताइए कि इस जीव भाव से मेरी मुक्ति कैसे होगी श्री गुरु बोले हे विद्वान शिष्य तूने उत्तम प्रश्न किया उसका उत्तर सावधानी से सुन भ्रम के कारण उत्पन्न मोहा व्यक्ति की मैं जीव हूं ये मिथ्या कल्पना प्रमाण सिद्ध नहीं है जैसे भ्रम के बिना आकाश में नीलमा आदि नहीं दिख सकती वैसे ही अज्ञान के बिना असंग निष्क्रिय निराकार आत्मा का विषय के साथ संबंध नहीं हो सकता साक्षी निर्गुण निष्क्रिय तथा प्रत्येक जीव के अंतर में बोध तथा आनंद के रूप में विद्यमान आत्मा में बुद्धि भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है वो सत्य नहीं है ये भ्रम अवस्थ होने के कारण मोह के दूर हो जाने पर यह जीव भाव भी नहीं रह जाता जैसे भ्रम के समय ही रस्सी में सांप दिखता है भ्रम के दूर हो जाने पर सांप भी लुप्त हो जाता है वैसे ही जब तक प्रमादवश होने वाली भ्रांति रहती है तभी तक यह मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जीव भाव की सत्ता टिकती है अविद्या तथा उसके कार्यों अंतकरण जगत आदि का भी अनादित्व स्वीकार किया गया है परंतु विद्या उत्पन्न हो जाने पर मूल अविद्या तथा उसके अंतकरण आदि सारे कार्य अनादि होने पर भी वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे जागने पर स्वप्न लुप्त हो जाता है ये अविद्या से उत्पन्न सारा विश्व प्रपंच अनादि होकर भी प्राग अभाव के समान नित्य नहीं है ऐसी स्पष्ट उपलब्धि होती है प्राग अभाव अनादि होने पर भी उसका विध्वंस देखने में आता है बुद्धि उपाधि के साथ संबंध से आत्मा में जीव भाव परिकल्पित हुआ है परंतु अन्य शुद्ध आत्मा स्वरूपत उस जीव से भिन्न है बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के फल स्वरूप है सम्यक ज्ञान से ही इस बुद्धि आत्मा के संबंध रूपी अज्ञान की पूर्ण निवृत्ति होती है किसी अन्य उपाय से नहीं श्रुति के मतानुसार ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का विज्ञान ही सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान आत्मा तथा अनात्मा के बीच सम्यक विवेक के द्वारा ही सिद्ध होता है अतः अंतरात्मा तथा मिथ्या आत्मा दोनों के बीच विवेक करना उचित नहीं जैसे खूब कीचड़ धुला हुआ जल मलिन दिखता है परंतु कीचड़ के दूर हो जाने पर वही जल स्वच्छ दिखता है वैसे ही आत्मा भी अज्ञान दोष के दूर हो जाने पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगता है असत उपाधियों के निवृत्ति हो जाने पर ही इस अंतरात्मा की सतस्वरूप आत्मा के रूप में स्पष्ट अनुभूति होती है अतः एव व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने सतस्वरूप आत्मा से अहंकार आदि वस्तुओं को भली भांति निकाल डाले अतः ये विज्ञानमय नाम से वर्णित होने वाला कोश भी परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि यह विकारवान परिवर्तनशील जड़ परिच्छि दृश्य अस्थिर होने के कारण अनित्य है अतः ये नित्य आत्मा नहीं हो सकता आनंदमय कोश आनंदमय आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है परंतु इसमें आनंद की वृत्ति अज्ञान के माध्यम से प्रकट होने के कारण ये तमोगुण से आवृत्त है ये व्यक्ति के आकांक्षित वस्तुओं की प्राप्ति से उदय होने वाले प्रिय आदि प्रिय मोद प्रमोद तीन गुणों से युक्त है पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले भाग्यवान लोगों को जिस स्वतः स्फूर्त आनंद का बोध होता है वो आनंदमय कोश में ही निहित है इसी में समस्त देहधारी जीव बिना चेष्टा के ही आनंद प्राप्त करते हैं सुषुप्ति प्रगाढ़ निद्रा के समय किसी भी विरोधी वृत्ति के अभाव में आनंदमय कोश की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है और स्वप्न तथा जागृत अवस्था के दौरान अपने अभीष्ट वस्तुओं के दर्शन के कारण अल्प अभिव्यक्ति होती है ये आनंदमय कोश भी कदापि परमात्मा नहीं है क्योंकि ये प्रिय मोद प्रमोद आदि उपाधियों से युक्त है ये प्रकृति का अविद्या जनित एक विकार परिणाम है ये पुण्य कर्मों के कार्य फल पर निर्भर है और विकारशील अन्य अन्नमय आदि कोशों से आच्छादित है श्रुति उपनिषद वाक्यों की युक्ति की सहायता से नेति नेति विचार के द्वारा पांच कोशों का निराकरण कर दिए जाने के पश्चात अंततः केवल एक साक्षी बोध रूप आत्म चैतन्य ही बच रहता है ये स्वयं प्रकाश ज्योतिर्मय आत्मा आनंदमय आदि पंच कोशों से भिन्न तथा जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का साक्षी होने के कारण जन्म आदि छह विकारों से रहित निर्मल सदानंद स्वरूप है और विवेकवान व्यक्तियों द्वारा अपनी आत्मा के रूप में जानने योग्य है शिष्य बोला हे hey गुरुदेव इन पांचों कोशों को मिथ्या समझकर छोड़ देने के बाद इस जगत में मुझे सर्व पदार्थों के अभाव शून्यता के सिवा अन्य कुछ भी नहीं दिखता आत्मविचार करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा मैं के रूप में जानने को अब कौन सी वस्तु बच गई श्री गुरु बोले हे hey विद्वान शिष्य तूने ठीक कहा तू विचार करने में निपुण है जागृत तथा स्वप्न में अहंकार आदि विकार और तदुपरांत सुषुप्ति में उसका अभाव भी ये सब कुछ जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है और जो स्वयं अनुभव का विषय नहीं है उसी ज्ञाता आत्मा को तुम अपनी अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जान लो जिस जिस विषय का जिस व्यक्ति को अनुभव होता है उस उस विषय के अस्तित्व के साक्षी के रूप में वो अनुभवी व्यक्ति विद्यमान रहता है परंतु वस्तु के अनुभूति के अभाव में उसके साक्षी होने का प्रश्न ही नहीं उठता चूंकि ये स्वसाक्षी भाव अस्तित्व वाली अंतरात्मा स्वयं ही अपना अनुभव करती है अतः ये स्वयं ही साक्षात पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है वो जो अंतरात्मा के रूप में निरंतर मैं मैं के रूप में अंतर में आने को प्रकार से स्फुर्त होता है और जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है इस विभिन्न प्रकार के आकार विकार धारण करने वाले अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार को साक्षी रूप से देखता हुआ जो नित्य आनंद चैतन्य स्वरूप हृदय में स्फुरित होता है उसी आत्मा को तुम अपना स्वरूप जानो जैसे मूड़ व्यक्ति घड़े में पड़ते सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर उसी को सच्चा सूर्य समझ बैठता है वैसे ही जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति मन बुद्धि आदि उपाधियों पर पड़ रहे शुद्ध चैतन्य के प्रतिबिंब को ही मैं मानने लगता है उसी प्रकार जैसे कि घट उसमें जल तथा उसमें पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब सबको छोड़कर विद्वान व्यक्ति इन तीनों के प्रकाशक उपाधि रहित स्वयं प्रकाश सूर्य का अवलोकन करता है उसी प्रकार शरीर बुद्धि तथा उसमें पड़ रहे चैतन्य के प्रतिबिंब अहंता को छोड़कर शुद्ध बुद्धि रूपी गुहा में निहित अखंड ज्ञान स्वरूप दृष्टा सर्व वस्तुओं के प्रकाशक कारण कार्य से भिन्न आत्मा को नित्य विभू यानी सर्वव्यापी सर्वगत यानी सर्वचारी अति सूक्ष्म भीतर बाहर से रहित अपनी आत्मा से अभिन्न अपने इस स्वरूप को भली भांति जानकर आत्मज्ञ पुरुष स्वयं को निष्पाप रजोगुण की चंचलता तथा मलिनता आदि दोषों से रहित मृत्यु के दुख से रहित बोध करते हैं ऐसे कोई कोई नित्य ज्ञानी विद्वान स्वयं को शोकहीन तथा आनंद स्वरूप बोध करके अभ्यता में स्थित होकर किसी से भी भय नहीं पाते मुमुक्ष साधक के लिए आत्म तत्व की उपलब्धि के अतिरिक्त बंधन से मुक्त होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है ब्रह्म के साथ आत्मा की अभिन्नता का ज्ञान ही भाव बंधन से मुक्ति का कारण है इसी ज्ञान के द्वारा विवेकी साधकों को अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है ब्रह्म में स्थित विद्वान निश्चय ही पुनः जन्म मृत्यु के संसार चक्र में लौटकर नहीं आते अतः आत्मा व ब्रह्म की अभिन्नता की भली भांति अनुभूति कर लेनी चाहिए सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अंतहीन विशुद्ध सर्वश्रेष्ठ स्वतः सिद्ध यानी प्रमाण निरपेक्ष नित्य अखंड आनंद स्वरूप जीवात्मा से अभिन्न निरंतर ब्रह्म सर्वदा उज्ज्वल रूप में प्रकाशमान होए, अपनी आत्मा से भिन्न किसी भी अन्य वस्तु का अभाव होने के कारण ये आत्मा सत्य सर्वश्रेष्ठ तथा अद्वितीय है परमार्थ तत्व का बोध होने पर जो अवस्था होती है उस दशा में निश्चय ही ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहता अज्ञान के कारण नाना रूपों में प्रतीत होने वाला इदम रूपी संपूर्ण विश्व असंख्य कल्पनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है घड़ा मिट्टी रूपी कारण का कार्य होने पर भी मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है सर्वत्र घड़े का रूप अपने मिट्टी स्वरूप से भिन्न नहीं होता घड़ा कहां है वो तो मिथ्याक नाम मात्र ही है किसी के लिए भी मिट्टी से भिन्न घड़े का स्वरूप दिखाना संभव नहीं है अतः घड़ा ज्ञान द्वारा कल्पित है और मिट्टी ही परमार्थ रूप में सत्य है सद्ब्रह्म का कार्य परिणाम होने के कारण ये सब कुछ पूरा विश्व ब्रह्मांड तन्मात्र अर्थात ब्रह्म मात्र ही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जो व्यक्ति जगत को उससे भिन्न मानता है उसका मोह अभी दूर नहीं हुआ है और वो मानो निद्रा मग्न के समान बड़बड़ा रहा है अथर्वेद के अंतर्गत आने वाली महती श्रुति वाणी कहती है ये विश्व सब कुछ ब्रह्म ही है अतः ये सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है आरोपित वस्तु का अधिष्ठान यानी आधार के साथ कोई भेद नहीं होता यदि ये जगत स्वरूपतः सत्य होता तो उसका कभी नाश नहीं होता इससे निगम यानी वेद तथा भगवान का भी गीतोक्त वाणी का मिथ्यात्व प्रमाणित हो जाता अतः जगत को सत्य मानने से उत्पन्न होने वाले ये तीनों दोष विचारशील व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य तथा हितकर नहीं है वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने मैं भूतों में स्थित नहीं हूं और वे भूतगण भी मुझमें स्थित नहीं है ऐसा कहकर पूर्वोक्त मत यानी जगत का मिथ्यात्व का समर्थन किया है यदि ये पंचभूतात्मक जगत सत्य होता तो सुषुप्ति अर्थात प्रगाढ़ निद्रा के समय भी अनुभूत होता परंतु चूंकि उस समय यह जरा भी अनुभव में नहीं आता अतः स्वप्न के समान असत्य मिथ्या है अतः इस जगत का परमात्मा से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है इसकी पृथक सत्ता गुणों यथा आकाश में नीलापन आदि के समान मिथ्या है आरोपित गुण की क्या कोई सत्ता होती है वस्तुतः उसका अनुष्ठान ही उस आरोपित गुण या वस्तु के रूप में प्रतीत होता है रस्सी ही सर्प के रूप में प्रतिभात होती है सर्प की वास्तविक सत्ता नहीं होती अज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्मवश जो कुछ अनुभव होता है वो सब ब्रह्म ही है सीपी यानी ब्रह्म ही चांदी यानी जगत के रूप में प्रतिभात होती है इस जगत के रूप में सदा ब्रह्म ही प्रकाशित होता रहता है परंतु ब्रह्म पर आरोपित ये जगत तो केवल नाम मात्र को है अतः जो कुछ भी इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है वो वस्तुतः ब्रह्म ही है वो सत्य स्वरूप ब्रह्म अद्वितीय विशुद्ध विज्ञान घन निरंजन प्रशांत आदिअंत से रहित निष्क्रिय निरंतर आनंद रस रूप मायाकृत सारे भेदों से रहित नित्य सुख रूप निष्फल प्रमाणों के अतीत निराकार मनवाणी के अगोचर अविनाशी तथा स्वयं ज्योति है ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किया जाने वाला ये परम तत्व ब्रह्म ज्ञाता ज्ञे ज्ञान यानी जानने वाला जानने योग्य तथा जानने की क्रिया इस त्रिविध कल्पना से रहित अनंत निर्विकल्प अद्वितीय तथा अखंड चैतन्य स्वरूप है मैं ही वो तेजोमय पूर्ण ब्रह्म हूं जिसका त्याग नहीं किया जा सकता जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता जो मन वाणी के परे है जो अप्रमेय यानी जिसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा सिद्ध न किया जा सके ऐसा है और जो अनादि तथा अनंत है छांदोग्य उपनिषद में उद्धालक ऋषि अपने पुत्र आरुणि को नौ बार तत्व वो तू है का उपदेश देते हैं उसी संदर्भ में श्रुति द्वारा तत् यानी वो और त्वम तुम शब्दों के वाच्य के रूप में बारंबार ब्रह्म तथा जीव का एकत्व ही भली भांति प्रतिपादित किया गया है वहां सूर्य तथा जुगनू राजा तथा सेवक समुद्र तथा कुआं, मेरु पर्वत तथा परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध गुण वाले तथ्य और त्व शब्दों का एकत्व वाच्यार्थ में नहीं अपितु लक्षार्थ की दृष्टि से बताया गया है इन दोनों तत्व तथा तव के बीच जो भेद है वो वास्तविक नहीं अपितु उपाधि द्वारा कल्पित मात्र है यदि पूछो कि ये उपाधि क्या है तो महतादि तत्वों की कारणभूत माया ईश्वर की उपाधि है और कार्य रूप पंच जीव की उपाधि है परमात्मा तथा जीव की ये जो माया तथा अविद्या पंचकोश उपाधियां हैं इनका भली भांति निराकरण हो जाने पर न परमात्मा रह जाता है और न जीव अखंड शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है जैसे राजा की उपाधि राज्य है और सैनिक की उपाधि ढाल है उनसे राज्य तथा ढाल रूपी उपाधियों को हटा लेने पर न राजा रह जाता है और न सैनिक अथा तो आदेश अब तो ये आदेश है कहकर श्रुति स्वयं ही ब्रह्म में कल्पित द्वितीय वस्तु का निषेध करती है श्रुति प्रमाणों तथा समर्पित बुद्धि से अविद्या तथा पंचकोश इन दोनों का निराकरण अवश्य करना चाहिए जैसे कि रज्जु में देखा हुआ सर्प तथा स्वप्न में देखा हुआ जगत सत्य नहीं है वैसे ही ये नहीं है ये नहीं है ऐसा कहना भी कल्पित यानी उपाधि होने के कारण सत्य नहीं है इस प्रकार समुचित युक्तियों के द्वारा दृश्य जगत का निषेध करके तत्पश्चात ब्रह्म तथा जीव के एकत्व को जान लेना चाहिए अतः ईश्वर तथा जीव इन दोनों की अखंड एक रस्ता प्रमाणित करने के लिए लक्षणावृत्ति के द्वारा उन्हें भली भांति देखना चाहिए यहां केवल जहती लक्षणा या केवल अजहती लक्षणा यथेष्ट नहीं है अपितु जहती तथा अजहती इन दोनों लक्षणाओं को एकत्र करके ही आत्मस्वरूप पर विचार करना चाहिए जैसे वो ये देवदत्त है इस वाक्य में विरुद्ध गुणों के अंश को त्याग कर एकता बताई गई है वैसे ही तत्वम मसी वो तुम हो वाक्य में तत्व दोनों शब्दों के विरुद्ध गुणों वाले अंशों को त्याग कर समुचित विचार करके चैतन्य मात्र लक्षण के द्वारा ब्रह्म तथा आत्मा की अखंडता ज्ञानी लोगों द्वारा पहचान ली जाती है इसी प्रकार सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म तथा आत्मा की अखंड रूप से एकता बताई जाती है अस्थूलम यानी यह स्थूल नहीं है आदि श्रुति वाक्यों की सहायता से इस असत्य शरीर आदि का निषेध करने से उस आत्मा की अनुभूति होती है जो स्वतः सिद्ध आकाशवत निर्लिप्त तथा बुद्धि के अतीत है अतः जो अनात्म वस्तुएं अपनी आत्मा के रूप में तादात्म्य किए हुए प्रतीत हो रही हैं उन्हें मिथ्या जानकर त्याग दो और विशुद्ध बुद्धि की सहायता से ब्रह्म ही मैं हूं इस प्रकार अखंड ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो घट आदि सब कुछ जो मिट्टी के कार्य या उत्पाद हैं वे सर्वदा सत्य प्रतीत होते हैं तथापि केवल मिट्टी ही है वैसे ही ये सब कुछ सत, अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मात्मक ब्रह्म मात्र ही है क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है एकमात्र वही हमारी आत्मा ही सत्य है अतः जो प्रशांत निर्मल परम अद्वय ब्रह्म है वो तुम ही हो जैसे निद्रा के समय स्वप्न की अवस्था में देखे हुए कल्पित देश काल विभिन्न विषय और उसका ज्ञाता सभी मिथ्या होते हैं वैसे ही जागृत अवस्था में यह संसार भी मिथ्या है क्योंकि ये अपने अज्ञान के कार्य है इसीलिए ये शरीर इंद्रियां, प्राण अहंकार आदि भी मिथ्या हैं। अतः है जो प्रशांत निर्मल परम अद्वय ब्रह्म है वो तुम ही हो जहां भ्रांति के कारण कोई वस्तु सर्पकल्पित होती है उसके मूल अधिष्ठान वस्तु रज्जु का ज्ञान होने पर उसका स्वरूप मात्र ही रह जाता है उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं रहता वैसे ही जैसे स्वप्न में देखा हुआ वैचित्रमय जगत स्वप्न में ही विलीन हो जाता है जागने के बाद क्या अपने से भिन्न कुछ रह जाता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों से परे है जो समाज नीति राजनीति आदि नीतियों से परे है जो कुल गोत्र से परे है जो नाम रूप से परे है जो गुण दोष तथा देश काल तथा सभी विषयों के अतीत है ऐसा जो ब्रह्म है वो तुम ही हो अपने अंतकरण में ऐसा ध्यान करो